पत्रावली 455. सौ पचपन जोसेफिन मैक्लाउड को लिखित 1502. सौ दो जोन्स स्ट्रेट सैन फ्रांसिस्को 7 मार्च 1900. प्रिय जो श्रीमती बुल के पत्र से विदित हुआ कि तुम कैम्ब्रिज में हो हेलेन के पत्र से यह भी मालूम हुआ कि तुमको जो कहानियाँ भेजी गई थी वे तुम्हें प्राप्त नहीं हुई यह बहुत ही अफसोस की बात है मार्गरेट के समीप उनकी प्रतिलिपियाँ हैं वह तुम्हें दे सकती है मेरा स्वास्थ्य साधारणतया ठीक है धन का अभाव साथ ही जी जान से परिश्रम फिर कुछ परिणाम नहीं लॉस एंजल्स से भी दशाव खराब है यदि कुछ देना न पड़े तो दल बांधकर लोग भाषण चुनने आते हैं किंतु यदि कुछ घाट से निकालने का प्रश्न उपस्थित हो तो नहीं आते ऐसी स्थिति है दो चार दिन से मेरा शरीर ठीक नहीं है इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे यह प्रतीत होता है कि प्रतिदिन रात्रि में भाषण देने के फलस्वरूप ही ऐसा हुआ है मुझे आशा है कि ऑकलैंड के कार्य के फलस्वरूप कम से कम न्यूयॉर्क तक वापस जाने का खर्च मैं संग्रह कर सकूंगा और फिर न्यूयॉर्क पहुंचकर भारत लौटने का मार्ग व्यय मैं एकत्र करूंगा। यदि कुछ महीने लंदन रहने का खर्च मैं संग्रह कर सका तो लंदन भी जा सकता हूँ हमारे जनरल का पता तो तुम मुझे भेज देना आजकल नाम भी प्रायः मुझे याद नहीं रहता है अब मैं विदा चाहता हूँ पेरिस में तुमसे भेंट हो सकती है और नहीं भी श्री रामकृष्ण देव तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे जितना मैं सहायता पाने के योग्य हूँ उससे कहीं अधिक तुमने मेरी सहायता की है मेरा असीम स्नेह तथा कृतज्ञता जानना विवेकानंद चार स्वामी ब्रह्मानंद को लिखे फ्रांसिस्को बारह मार्च उन्नीस अभिन्न हृदय तुम्हारा एक पत्र पहले मिल चुका है कल मुझे शरद का एक पत्र प्राप्त हुआ श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव के निमंत्रण पत्र को देखा शरद की वाद व्याधि की बात सुनकर मुझे भय हुआ दो वर्ष में केवल रोग, शोक यातनाएं ही साथी बनी हुई है शरद से कहना कि मैं अब अधिक परिश्रम नहीं कर सकता हूं, किंतु पेट भरने लायक परिश्रम किए बिना तो भूखा मर जाना पड़ेगा चार दिवाली की आवश्यक व्यवस्था अब तक दुर्गा प्रसन्न ने कर दी होगी चार दीवारी खड़ी करने में तो कोई झंझट नहीं है वहाँ पर एक छोटा सा मकान बनवा कर वृद्धा नानी तथा माता की खुद सेवा करने का मेरा विचार है दुष्कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता माँ भी किसी को सजा दिए बिना नहीं रहती मैं यह मानता हूँ कि मेरे कर्म में भूल है तुम लोग सभी साधु तथा महापुरुष हो माँ यह प्रार्थना करना कि अब यह झंझट मेरे कंधों पर न रहे अब मैं कुछ शांति चाहता हूं कार्य के बोझ को वहन करने की शक्ति अब मुझमें नहीं है जितने दिन जीवित रहना है मैं विश्राम और शांति चाहता हूं जय गुरु जय गुरु व्याख्यान आदि में कुछ भी नहीं रखा है शांति वास्तव में मैं विश्राम चाहता हूं इस रोग का नाम न्यूरोनिया है यह एक स्नायु रोग है एक बार इस रोग का होने पर कुछ वर्षों के लिए यह स्थायी हो जाता है किंतु दो चार वर्ष तक एकदम विश्राम मिलने पर यह दूर हो जाता है यह देश इस रोग का घर है यहीं से जब मेरे कंधों पर सवार हुआ है किंतु यह खतरनाक नहीं है अभी तो दीर्घ जीवी बनाने वाला है मेरे लिए चिंतित न होना मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा। गुरुदेव का कार्य अग्रसर नहीं हो रहा है इतना ही दुख है उनका कुछ भी कार्य मुझसे संपन्न न हो सका यही अफसोस है तुम लोगों को कितनी गालियां देता हूँ बुरा भला कहता हूँ मैं महान नराधम हूँ आज उनके जन्मदिवस पर तुम लोग अपनी पद रज मेरे मस्तक पर दो मेरे मन की चंचलता दूर हो जाएगी जय जाए गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु, गुरु। तमेव शरणम ममा त्वेव शरणम ममा तुम्ही मेरी शरण हो तुम्ही मेरी शरण हो अब मेरा मन स्थिर है यह मैं बतलाना चाहता हूँ यदि मेरी सदा की मानसिक भावना है इसके अलावा और जो कुछ उपस्थित होता है उसे रोक जानना अब मुझे बिल्कुल कार्य न देना मैं अब कुछ काल तक चुपचाप ध्यान जपादी करना चाहता हूँ बस इतना ही शेष माँ जाने जय जगदम्बे विवेकानंद चार सौ कुमारी मेल हेल मे मेरी हेल को लिखित 1719 सौ टर्क स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को 12 मार्च 1900 सौ प्री मेरी तुम्हारा क्या हाल है मदर और बहने कैसी हैं शिकागो के क्या हालचाल चाल हैं मैं फिंको फ्रिस्को में हूं और एक आध महीने यहीं रहूंगा। शिकागो के लिए मैं शुरू अप्रैल में रवाना होऊंगा। अवश्य ही उसके पहले मैं तुम्हें लिखूंगा। मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम लोगों के साथ कुछ दिन रहूं। आदमी काम करते करते थक जाता है मेरा स्वास्थ्य बस यूँ ही सी यूँ ही सी यूं ही सा है किंतु मेरा मन शांत है और पिछले कुछ समय से ऐसा ही रहा है मैं सारी चिंताएं ईश्वर को सौंप देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो केवल एक कार्य करता हूँ आज्ञा पालन करना और काम करते जाना ही मेरा जीवन उद्देश्य है शेष सब प्रभु के हाथ में है समस्त चिंताएं और उपाय छोड़कर तुम मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सब भयों से मुक्त कर दूँगा परित्यज्य सर्वधर्मा पर मामेक्रह सर्व पापे गीता मैं इसे कार्यान्वित करने की प्राण पर से चेष्टा कर रहा हूँ ईश्वर से प्रार्थना है कि इसमें मैं शीघ्र ही सफल हो सकूँ तुम्हारा चिर स्नेही भाई विवेकानंद चार सौ अंठावन श्रीमती ओली बोल को लिखित सत्रह सौ उन्नीस सैन फ्रांसिस्को बारह मार्च उन्नीस प्रे धीरा माता कैम्ब्रिज में लिखा हुआ आपका पत्र कल मुझे मिला अब मेरा एक स्थायी पता हो गया है सत्रह टर्क स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को मैं आशा करता हूं कि इस पत्र के जवाब में दो पंक्ति लिखने का आपको अवकाश मिलेगा आपकी भेजी हुई एक पांडुलिपि मुझे प्राप्त हुई थी आपके अभिप्रायानुसार उसे मैं वापस भेज चुका हूँ इसके अलावा मेरे समीप और कोई हिसाब नहीं है सब कुछ ठीक ही है लंदन से कुमारी सूटर ने मुझे एक अच्छा पत्र लिखा है उनको आशा है कि श्री स्ट्राइन इसके साथ रात में भोजन करेंगे निवेता के अर्थ संग्रह विषयक सफलता के समाचार से मुझे अत्यंत खुशी हुई मैंने उसे आपके हाथ सौंप दिया है और मुझे यह निश्चित विश्वास है कि आप उसकी देखभाल करेंगी मैं यहाँ पर कुछ एक सप्ताह और हूँ उसके बाद पूर्व की ओर जाऊँगा केवल ठंड कम होने की प्रतीक्षा मैं कर रहा हूँ आर्थिक दृष्टि से मुझे यहाँ कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है फिर भी किसी प्रकार का अभाव भी नहीं है अस्तु यह ठीक है कि आवश्यकतानुसार मेरा कार्य चलता जा रहा है और यदि न चले तो किया ही क्या जा सकता है मैंने पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दिया है मठ से मुझे एक पत्र मिला है कल उनका उत्सव सम्पन्न हो चुका है प्रशांत महासागर होकर मैं जाना नहीं चाहता कहाँ जाना है अथवा कब जाना है यह मैं एक बार भी नहीं सोचता मैं तो पूर्णतया समर्पित हो चुका हूँ माँ ही सब कुछ जानती है मेरे अंदर एक विराट परिवर्तन की सूचना दिखाई दे रही है मेरा मन शांति से परिपूर्ण होता जा रहा है मैं जानता हूँ कि माँ ही सब कुछ उत्तरदायित्व ग्रहण करेंगी मैं एक सन्यासी के रूप में ही मृत्यु का आलिंगन करूँगा आपने मेरे एवं मेरे स्वजनों के हेतु माँ से भी अधिक कार्य किया है आप मेरा असीम स्नेह ग्रहण करें आपका चिर मंगल हो यदि यही विवेकानंद की सतत प्रार्थना है पुनश्च कृपया श्रीमती लेगेट को यह सूचित करें कि कुछ सप्ताह के लिए मेरा पता सत्रह सौ टर्क स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को होगा चार श्रीमती एफ एच लेगेट को लिखित सत्रह सौ उन्नीस टर्क स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को सत्रह मार्च उन्नीस सौ प्रिय माँ आपका सुंदर पत्र पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई आप आश्वस्त रहें कि मैं अपने मित्रों से बराबर संपर्क बनाए हुए हूं फिर भी थोड़ा विलंब हो जाने से घबराहट हो सकती है डॉक्टर हीलर तथा श्रीमती हीलर इस नगर में श्रीमती मेल्टन के संघर्षणों से काफ़ी लाभान्वित होकर वापस लौटे हैं जैसा कि वे स्वयं घोषित करते हैं जहाँ तक मेरा संबंध है मेरी छाती पर तो कुछ बड़े बड़े लाल चकते उभर आए हैं आगे किस विधि से उन्हें पूरा आराम होता है यह मैं आपको यथासमय सूचित करूँगा मेरा तो मामला ऐसा है कि उसे रास्ते पर आने में समय लगेगा आपकी और श्रीमती एडम्स की कृपाओं के लिए मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ अवश्य ही मैं शिकागो जाऊँगा और उनसे भेंट करूँगा आपके क्या हालचाल चाल हैं यहाँ मैं करो या मरो वाले सिद्धांत के अनुसार कार्य कर रहा हूँ और अभी तक तो यह बुरा सिद्ध नहीं हुआ है तीनों बहनों में से दूसरी श्रीमती बारो यहाँ है और मेरी सहायता के लिए अनंत परिश्रम कर रही है ईश्वर उनका कल्याण करे तीनों बहनें तीन देवदूत हैं है, है न ऐसी आत्माओं का यत्र तत्र दर्शन इस जीवन की सभी व्यर्थताओं का बदला चुका देता है आपके कल्याण की मैं सदैव प्रार्थना करता हूँ मैं कहता हूँ आप भी तो एक देवदूत हैं कुमारी केट को प्यार आपका पुत्र विवेकानंद पुनस् माँ का शिशु कैसा है तुम्हारी स्पेंसर का क्या हाल है उन्हें प्यार आप तो जानती ही हैं कि पत्र व्यवहार के मामले में मैं कितना खराब हूँ पर मेरा हृदय कभी नहीं चूकता आप कुम्हारी स्पेंसर से इतना कह दें विवेकानंद